विज्ञानानंद प्रसंग श्री नरेंद्रनाथ बन्दोपाध्याय यह छःसठ सड़सठ वर्ष पहले की बात है अलीगढ़ में श्री योगेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय महाशय एक प्रसिद्ध वकील थे वे धनमान में बंगाल और बंग बंगाल के बाहर बंगालियों में एक सम्माननीय व्यक्ति थे वे मेरे मौसेरे भाई थे बाल्यवस्था में पितृवियोग होने के कारण अलीगढ़ में उनके पास रहकर मैंने एम आदि कॉलेज की पढ़ाई की थी जब मैं इंटर के प्रथम वर्ष में था तब एक सौम्य सदानंद में गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी हमारे घर पधारे बाद में पता चला कि वे रामकृष्ण मिशन के सन्यासी हैं और उनका नाम श्रीमद स्वामी विज्ञानानंद है उनकी प्रेमपूर्ण पूर्ण दृष्टि ने मुझे अत्याधिक आकर्षित किया और घर में मैं ही उनका मानो सबसे अधिक प्रिय पात्र बन गया मैं निष्कपट रूप से अपने मन की सारी बातें उनसे कहता और वे भी अत्यंत स्नेह के साथ मुझे अनेक सदुपदेश देते जिनका प्रभाव मैं अभी भी 60 वर्ष की उम्र में स्पष्ट अनुभव कर रहा हूं। यद्यपि मुझे उनसे मंत्र दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं हुआ है फिर भी मैंने उन्हें अपने गुरु के आसन पर प्रतीक्षित कर रखा है वे अभी भी मेरे अंतरतम हृदय में उसी प्रकार प्रतिष्ठित हैं वे वह विद्या और साधना की दृष्टि से मुझसे अत्यंत उच्च होते हुए भी मुझे आप कहते थे वे क्यों मुझे आप कहते थे यह मैं अब समझ रहा हूँ उनके लिए सारा जगत अपना था मेरा तुम्हारा का भेद नहीं था यही था सच्चे सन्यासी का भाव यदि मैं यह उस समय समझ पाता तो उनसे दीक्षा लिए बिना नहीं रहता वे कितना प्यार करते थे मुझे छोटे भाई की तरह देखते थे मुझे बाल्यकाल से ही संगीत में रुचि थी अभी भी है मैं उन्हें गाने सुनाता था और वे भी मेरा गायन सुनकर विभोज हो जाते थे एक बार उनकी गाना सीखने की तीव्र इच्छा हुई मैं उनका संगीत गुरु बना घर में सबके सामने अभ्यास करना संभव न होने के कारण हम दोनों एक निर्जन मैदान में संध्या के पहले चले जाते थे प्रथम पाठ सारे ग आदि सुरों की साधना शुरू हुई बाल ब्रह्मचारी स्वामी जी का कंठस्वर मधुर और गंभीर था सब सुर ही ठीक उच्चारित हुए केवल म को छोड़कर वह कभी कम तो कभी अधिक तो हो जाता कुछ दिनों तक इस तरह साधना चलने के बाद एक दिन स्वामी जी हंसकर बोले छोड़ो जी जब मौत ठीक से नहीं निकलता है तो लगता है कि मां सरस्वती की मुझ पर दया नहीं है संगीत शिक्षा यहीं समाप्त हो गई लेकिन गाने सुनने की उनकी रुचि पूर्व प्रबल बनी रही स्वामी जी पूर्वाश्रम में इंजीनियरिंग इंजीनियर थे और उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग कर संन्यास ग्रहण किया था एक दिन अलीगढ़ में हमें साथ लेकर वे रेलवे स्टेशन घूमने गए वहाँ एक इंजिन खड़ा था उन्होंने उस इंजन के सारे यंत्र इससे आदि हमें दिखाए और उन अंगों के क्या कार्य हैं इत्यादि बातें इतनी अच्छी तरह हमें समझाई कि वह आज भी मानो मेरे कानों में गूँज रही है और एक बार संभवतः इसके बाद वाले वर्ष ही वे अलीगढ़ में हमारे घर आए थे इस बार वे अधिक दिन नहीं रहे शीघ्र ही जाने का प्रयत्न करने लगे मैंने पूछा इतनी जल्दी क्यों वापस जाना चाहते हैं उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद अत्यंत रोगग्रस्त हैं उनकी सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो इसलिए जाना पड़ रहा है वे चले गए स्वामी विवेकानंद के रोग की बात सुनकर मेरा मन बहुत उदास हो गया और सदा किसी अनिष्ट की आशंका का भय लगा रहा एक इसके बहुत वर्षों के बाद की बात है मैं तब काशी धाम में नौकरी कर रहा था मन में अशांति थी लगता था मानो कुछ खो दिया है कहाँ जाने पर वह प्राप्त होगा यही सब समय सोचता रहता था इसी समय एक दिन सुना कि काशी के रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में स्वामी विज्ञानानंद महाराज आए हैं तत्काल उनके दर्शनों के लिए गया देखा उनका शरीर पहले जैसा नहीं रहा अब वे कुछ स्थूल काय है, प्रशांत हैं चेहरे पर वैसी ही ज्योति मेरे प्रणाम करते ही मेरी ओर देख कर, मुझे पहचान कर बोले आप थोड़े दुबले हो गए हैं मैंने कहा हाँ महाराज अलीगढ़ में था भाई राजा का अब हूँ दास संसार का यह सुनकर थोड़ा हँसे और बोले वह मैदान में बैठ कर गाना सीखना याद है और कहा मैंने माँ को पाया है पर जैसा चाहता था वैसा नहीं माँ ने जैसा चाह वैसा माँ तो जानती है कि संतान का मंगल किस में है मैंने आशीर्वाद की प्रार्थना की उन्होंने आनंदित हो कहा आपका धर्मा का आप शीघ्र ही सदगुरु प्राप्त करेंगे कुछ तो देर बाद उनको प्रणाम करके उठा उनके दर्शनों का सौभाग्य इसके बाद और कभी नहीं हुआ उनकी श्रीमुख से कथित भविष्यवाणी अक्षर स सत्य हुई है आज उनकी जय जय जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें सत सत्य प्रणाम करता हूँ बारह ज्येष्ठ बंगाब्द तेरह सौ चौहत्तर में